तो सुंदर की महात्माओं ने देखी उन्होंने बताया कि भई ये बड़भागी जो कदम्ब तरुराज है ये श्री कृष्ण के चरण सरोज के स्पर्श की परम पुणित प्रतीक्षा में तो भगवान को मिलने की बात तो अलग रही भगवान के चरण स्पर्श की किसी के मन में प्रतीक्षा भी हो जाए तू से जगत का विष जला नहीं सकता भाविना श्री कृष्ण चंद्र स्पर्श भाग्य न एक सत्तीरे न शुष्का यह है कृष्ण के चरण स्पर्श की महान महिमा जिनको ये स्पर्श प्राप्त हो चुका उसकी तो उसके सौभाग्य का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता पर भगवान की कृपा शक्ति भविष्य में हजारों हजारों युगों के बाद भी यदि ये विधान कर दे पहले से कितने हजार वर्षों के बाद चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा तो भगवान की जो लीला शक्ति है वो वहां पर उसकी रक्षा में सेवा में लग जाती है तो सुदूर भविष्य में अमुक द्वापर के अमुक अंत में बजेंद्र अपने वाल्यावेश की मोज में इस कदम्ब पर चढ़ेंगे और काली दमन की लीला का उपक्रम यहीं से होगा ये मानो वर्णन इस वृक्षराज के हृदय पर अंकित है इसके भाल में भार लिख दिया गया फिर काली दिश इसका क्या अधिकार सकता है ऐसा कहते हैं कि जिसकी जीभ के अग्रभाग पर भगवान का नाम आ जाता है जिसके कानों में भगवन नाम प्रविष्ट हो जाता है जिसके मानस तल में भगवान नाम का प्रकाश उदित हो जाता है जो एक बार कह देता है नाथ में तुम्हारा वही जब सारे भयों से मुक्त हो जाता है तो इसको तो चरणों के स्पर्श प्राप्त होने वाले होने वाला ही निश्चित हो चुका तो इसलिए विष की ज्वाला ने काम नहीं किया विष अमृत हो गया इस पेड़ के लिए या पर कृष्ण चरण परसी हैं ई चरियां दुष्ट ही करती हैं भावी जा कदम की से विष जल परिस सके ती कैसे इसलिए ये विष की कराल ज्वाला उनसे भी निरंतर घिरा हुआ रहकर भी ये वृक्ष सुरक्षित है नित्य नए उल्लास को लिए हुए मिलेंगे ना कृष्ण होगा ना हम लोग तो अभी हो जाते हैं बोले इतने दिन हो गए भजन करते नहीं मिले चलो छोड़ो दस पांच दिन बीत जाए साल दो साल बीत जाए और इतने दिन प्रेम किया अरे प्रेम किया तो प्रेम के बदले मूर्ख मिलोगे भगवान को पर यह न जाने ये वृक्ष कब से श्रृंगार सज के बैठा रोज रोज रोज नया श्रृंगार करता है नए नए पुष्प नए नए पल्लव नए नए फलों को धारण करके मानवीय नेत्रों के पांवडे बिछा बिछाकर नीत नित्य सुंदर का प्रेमा आह्वान करता है कि आओ आओ मेरे देवता मेरे प्राण मेरे भाषा पूर्ण बोले अभी तो हजार वर्ष बाकी है हजार वर्ष के बाद आओगे न हजार वर्ष के बाद तुम्हारे चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा ना तो उन महात्माओं ने देखा भक्तों ने देखा कि ये चरण स्पर्श की प्रतीक्षा को लिए जीवित है सोल्लास जीवित है इसके हृदय में आनंद का स्पंदन नित्य हो रहा है कहीं इसको विष की ज्वाला जलाती नहीं ये एक समाधान पर तो श्रीकृष्ण इसको स्वीकार थोड़ी करेंगे वो तो बाल लीला वो तो कहीं मेरे चरणों का स्पर्श पाने के लिए जीवित है ऐसा नहीं वो कहेंगे दूसरी बात तो इन्होंने ये कहा कि ये गरुड़ जी अमृत के घट को लेके जा रहे थे और घड़े को लिए हुए कुछ देर तक पेड़ पर बैठ गए तो अमृत के घट का इस पेड़ के साथ संस्पर्श हो गया छू गया अमृत छू गया इसलिए अमृत के स्पर्श से ये कदम अमर हो गया अमृत महता गता कांतत्वादी पीछे पुराणांतरम तो ये कथा पूर्णांतर में आती है तो इस प्रकार से वो फिर वहाँ पर इनके मन में क्या आया कि भाई अब तुका हृदय मिटाना है और अब ये मैं चढ़ जाऊं इसके ऊपर कदम के पेड़ पर चढ़ के ऊपर से कूद जाऊ यू तो मुझे जाने देंगे नहीं ये ये बच्चे सब पकड़ लेंगे मुझे नहीं जाने देंगे अंदर तो खेले ही खेल में चढ़ मैं ऊपर भगवान की लीला शुरू होने वाली तो मुंह बजा हंसी आ गई कृष्ण जरा पेड़ की ओर देख करके मुस्कुरा दिए और मित्र और भी चंचल हो उठे और बहनी भुजा कालिंदी उस कालिंदी हृदय की ओर उठ गई पर मानो नील नील सुन्दर ने मणि ने कुछ कहना शुरू किया स्वर में कुछ गंभीरता है पर वो वेश की बड़ी सरलता बाल माधुरी और मनो वो सरसता झर रही है उनसे और एक ही साथ बच्चों से बोल गए अहोवय पश्चत अचोदक स्तंभ विद्या कृतारकाश प्रकाश मान रजनी कालिया के मंद दंड सुशुक तिषति दुष्ट निष्ठुतया सर्ववाखर विश्वज्वालया ज्वलिता पैग देश दृश्य उपरियों पचिता पतित्र पतिता इलात्मत्रतीयता ये जस्तु प्राण जगत प्राणशन भयत सद्वीप्रत स्वयंपत कदावर्तन सोय पुनर्गुरुत्तम सेक कालपुर कृंब कदंब सुलितलाजितया लालोपरी इति तद नज गाह मद्यात दूर चरतया गा किंच अरे बोले भैया और सुनो मीठे स्वर से बोले बोले देखो तो सही भैया तुम्हें एक बात बताऊं कि देखो कैसी सुंदर ये, ये, ये यमुना जी बह रही है देखो चमचम चम चम, चम चम इसका जल चमक रहा है पर इसमें एक यहाँ एक हृदय है कुंड है एक और उसमें एक बहुत बड़ा सांप रहता है भैया और सांप है बड़ा दुष्ट बाबा ने बताया था मुझको उसका नाम है काली और वो काली केवल यहाँ रहता ही नहीं है तुम कहोगे कि बह क्यों नहीं गया तो बोले वो स्तंभन विद्या जानता है उसने जल को थाम लिया अंदर रहने के स्थान बना लिए जल में उसने स्थान बना लिए और वो बड़ी बड़ी जादू की बातें जानता है और उसने यहां पर मकान बनवा लिए अपने अंदर रहने के और उसमें मजे में रहने लगा और भैया उसकी फुफकार में इतना विष भरा है इतनी विष की ज्वाया फूक मारने से उसके निकलती है कि तुम देख रहे हो ना चारों तरफ की पृथ्वी झुलसी हुई है जल गई और तु, तुमने भी देखा है ऊपर की ओर ये पक्षी उड़े जा रहे थे और कैसे जल के इसके अंदर आ गिरे विष की ज्वाला से ऊंचे आकाश में उड़ते पक्षियों को भी गिरा देता है तो देखो ना भैया पक्षियों के बिचारों के प्राण और इस सांप के भय से ये छोड़ करके ऐसे उड़ गए कि मानो इसे मिले ही नहीं सबको सब, सब पक्षी बिचारे मर ही गए और इनके प्राण लौटेंगे नहीं इशारा करते तुम्हारे तो लौट ही आये इनके लौटने के नहीं है परंतु तो भैया देखो ना ये वृक्ष दक्ष जो है ना कदम का पेड़ इस पर इसका विश्व लिख जाता कि ईज्जों का जो देखो बना हुआ है तो भैया ये और देखो इसके पत्ते कैसे चमक रहे हैं इसका कारण ये है कि गरुड़ जो है वो अमृत का बर्तन गिर जा रहा था उस पर छींटे गिरे तो ये ऐसा कैसा ही है तो भैया एक बात मेरे मन में आई है मेरे मन में आया कि वो अमृत जो है कहीं गिरा होगा इस पर दो चार पांच बूंद और वो कहीं इसकी खोडन में पड़ा होगा तो मेरी इच्छा कि मैं चढ़ जाऊं कदम भर और जाकर के कि कहा अमृत पड़ा छत पर थोड़ा है कि नहीं और हो तो उसको पी ले फिर तुम भी ले लो हम भी ले लें अमर हो जाए तो मैं ऊपर जाता हूं अब ये कहें कि ऊपर जाके कूदूंगा तब तो कौन जाने दे बोले अमृत कोई पड़ा होगा दो चार बूंद वहां पर तो जरा पथरा लगाऊं जा करके और तुम एक काम करो भैया थोड़ी दूर जाकर के इतनी गा चरा मैं जाता हूं अब सखा जो तो सब यो देखने लगे वो भी सखाओं को तो देखने लगे अब उनको सखाओं ने ये देखा प्रत्येक सखा के मन में अनुभूति हुई कि मानो ये हमारे कोटि कोटी, -कोटी पुराने परीतम जो श्याम सुंदर हैं ये आंखों से आंख मिला करके हमारी अनुमति चार अरे कन्हैया ऊपर जाके अमृत ले ली इसमें क्या है कि क्या ऊपर जाके अमृत ले ले इसमें हृदय क्या है ये तो कोई बात नहीं उनका हृदय भरिया फिर मन में आया ऊपर जाता ठीक नहीं फिर उत्साह कुछ थोड़ा सा दबा कुछ कहने जा रहे थे इसने में आंखों में प्रेम के आंसू आ गए बोले और बात तो ठीक ऊपर जाने की बात तो इसने कहा गाय दूर जाके चिरा लो अब ये कैसे सहन बताओ कि आंखों से हट जाए और हम दूर चले जाए ये तुम पूछ रहा देखता भी रहे हम इसको और हम इसको देख ना सकें तो भाई ये तो नहीं तो उनके हृदय का बाद मनो टूटा सा जा रहा शिशुओं ने मुख सम्मति दी या असम्मति दी कुछ बात नहीं पर यहां संमति की कि किसको अपेक्षा थी जो तो श्याम सुंदर ने उनकी ओर देखा और बोले भैया तुम लोग बोलते नहीं था तुम्हारी सम्मति तो है और क्या डरना नहीं तुम माँ भेतव्य माँ भेतव्य हम यही वह धेनु संभातव्य मिटी हसित हसित दशन रुच रुचराधर रुच माँ भाष्य कोई बात नहीं खड़े इसी बात को लेकर है ना, खड़े हो तुम लोग यहीं और मैं अभी आता हूँ और उन्होंने बस शिशुओ कुछ बेचारे बोली नहीं सके और दौड़े कदम के पास पहुँचे और अपेप कमर बांध ली वो पीठ ले फेंटा कर फेंटा कस लिया और अलकावली अपनी सहज करके किंकनी सो कटी पटरी लपेटी कुटिल अलक मुकुट में समेटी अलकों को समेट लिया और पीताम्बर की फेंट बांध ली और भुजा ठोकी दाह हाथ से और अपनी जांग ठोकी और ये भुजा ठोके बोले अब चढ़ता हूं ऊपर चढ़ गए ऊपर जैसे बंदर चढ़ता फटाफट ऊपर जा करके बड़ा उत्साह मन में ये तो बिचारे बालक देखते रह गए और ये जा चढ़े ऊपर खेल ही प्रभु ना कसुपट बा अतिर उमर उछाह बढ़े मानो वो खरन निग्रह की बात खरन निग्रह की बात इसके साथ खरन निग्रह की बात तो ऊपर जा चढ़े और ऊपर जा करके कृष्ण कदम मधुर और जा करके भगवान ऊपर से देखा एक बार फिर विलम्ब क्यों करते ये बच्चे तो देखते रह गए और वो तत्काल कूद पड़े विषमय उस काली हृदय में भगवान कूद पड़े अब साहब विचित्र लीला जब कूदे तो ये जहाँ चाहे वहाँ बड़े हल्के बन जाएं और जहाँ चाहे बड़े बड़े भारी बन जाएं सारे अनंत अनंत विश्व जिनके रोम रोम में समा रहे उनके भार का क्या ठिकाना है वो को कोई नहीं तौल सकता अनंत विश्व जिनके एक एक रोम में रम रहे हैं उनके भार का क्या ठिकाना और हल्के बन जाएं तो, तो मजदूर कुसमी